सूत्र संग्रह भाष्य में अभ्यास भाष्य का विचार चल रहा है जिसमें प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा ये सिद्ध होता है कि जो भी व्यवहार है लौकिक वैद्यार व्यवहार यह आध्यात् है ऐसा सिद्ध होता है इसके लिए पशु आदि का भी दृष्टांत दिया कि जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों में व्यवहार देखा गया है वैसे ही पशु आदि में व्यवहार देखा गया है इसलिए दोनों का व्यवहार में समानता होने से पशु आदि का व्यवहार अविवेक पुरस्तर है ये सभी स्वीकार करता है ऐसे समानता से बुद्धिमान लोगों का भी व्यवहार अविवेक पुरस्क है आध्यात् है यह सिद्ध होता है ये भाष्यकार ने कहा इसलिए उतने अंश में यहां भेद नहीं है तो ये व्यवहारिक दृष्टि से सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता और वास्तविक सोचने पर अविद्या के कारण ही ये सभी प्रकार का व्यवहार चल रहा है इसके विषय में न्यायनिर्णय टीका में विचार चल रहा था इसमें भाष्य का अंतिम पंक्ति है प्रश्न में पहले पाराग्राफ में तत्मा दर्शना व्युस्पत्तिमता पुरुषाण प्रत्यक्षाद्यवहार तत्ल समान इति निश्चयते यहां इसके लिए टीका है कि ये निश्चय हुआ कि बिना विवेकम पश्वादिषु व्यवहार दृष्टि तन मूल विवेक के बिना पश्वादि में ये व्यवहार देखा गया है जैसा पशु को कोई क्रूर दृष्टि मारने जाता है तो पशु उसके सामने से भागता है और कोई घास किला में जाता है तो वो खाने के लिए उस व्यक्ति के प्रति अभिमुख होता है उसके तरफ आता है तो ये तो व्यवहार दिखाई दे रहा है और इस व्यवहार में पशु का अपनी ढंग का अनुमान भी है कि पहले ऐसा देखा कि डंडा लेकर के आता है तो उससे दुख प्राप्त हुआ प्रतिकूल प्राप्त हुआ तो डंडा लेके जो आता है वो मारता है मारने से दुख होता है उसी प्रकार का व्यक्ति को आगे और देख करके ये भी मारने आ रहा है यह समझता है तो यह हनुमान दिखाया तो प्रत्यक्ष से भी अनुमान से भी ऐसा मालूम बढ़ता है इसलिए ये तन्मूलक अभ्यास सिद्धि हो जाती है ये व्यवहार अभ्यास से ही हो रहा है बुद्धिमान होने पर भी पंडित होने पर भी इस व्यवहार में कोई अंतर नहीं है इसके लिए अनुमान को संक्षिप्त करते हुए सम्प्रति अनुमान इसके लिए अनुमान दिखाया कि तत्सामान्य दर्शन दृष्टान पशुआ दिख दिया उसके साथ समानता दिखाई देने के कारण वित्पत्ति मदाम अभी पुरुषाणाम व्यत्पन्न चित्त जो पुरुष है वित्पत्ति मदाम इसके लिए कल कहा था कि मादा पिता और आचार्य इन दोनों से यथा समय अध्ययन करके जो प्राप्त किया है ऐसे शिष्ट जो होते मादृमान पितृमान आचार्यवान गृह ऐसे जैसा गृहदारणी में कहा उस तरह से सही तरीके से जो ज्ञान प्राप्त किया ऐसे जो विपन्न बुद्धि है पढ़ा लिखा जैसा हम समझते हैं शिष्ट है उनके भी व्यवहार पुरुषाणाम प्रत्यक्षादिव्यवहार प्रत्यक्षादि जो व्यवहार है तत्काल वो उस काल में प्रत्यक्षादि काल में व्यवहार काल में होने वाला सामान निश्ची थे समान है क्या समानता है पश्वादीनाम च प्रसिद्धो अविवेक पुरस् व्यवहार है एक कहा तो प्रश्वादियों में प्रसिद्ध है कि अविवेक प्रत्यक्षादि व्यवहार है इसलिए समान है यहाँ भी यहाँ भी अविवेक प्रत्यक्षादि व्यवहार है ठीक है दर्शनादि में है तत्शब्द काशु उन पश्वादियों के साथ साम्य व्यवहारवत्व दोनों में व्यवहार समान है व्यवहार से युक्त होना दोनों में सामान तस्थ विवेकिषु भानादी यावत विवेकियों में भी ऐसा दिखाई पड़ता है इसीलिए दोनों में समानता है अपरोक्ष अभ्यास व्यवहार पुष्कल पुष्क कारण्वाद तल एव कालो यवहार सत्काल तत्काल सामन एक तत्काल का अर्थ है कि अपरोक्ष जो अभ्यास है साक्षात होने वाले जो अध्यास अवरोक्षाध्यास इस अवरोक्ष अभ्यास का व्यवहार पुष्कल कारणत्व संपूर्ण व्यवहार के लिए यही कारण है व्यवहार संपूर्ण पुष्कल मन संपूर्ण रूप से समस्त व्यवहार का कारण होने से तल उस अध्यास का काल जैसा काल है मन अध्यास जब है तब जब अध्यास रहेगा तब तो अध्यास का, काल का काल एवं काला अध्यास का काल ही काल है तो यावत काल अध्यास है तावत काल का व्यवहार वो क्या होगा वो आध्यात्मिक हो जाएगा तो व्यवहार से सत्काल ऐसा व्यवहार को तत्काल कहा तो तत्काल होने वाले जो व्यवहार है वो समान ही है उसमें कोई विशेष नहीं समान पशुआदि भी शेष है समान यदि निश्चयते पशुआदि भी समान ऐसा अन्वय कर लेना चाहिए अब यहां हनुमान दिखाते विमदो व्यवहारो अभ्यास व्यवहारत् सम्मतव एक अनुमान दिखा रहा है यहां व्यवहार अध्यास है या नहीं है ये विवाद हो रहा है इसलिए विमत विवादास्पद विषय हो गया व्यवहार का अध्यास तो इसमें व्यवहार यहां पक्ष है व्यवहार में अभ्यास है व्यवहार अध्यास है ये सिद्ध करना चाहते थे व्यवहार हो अध्यास अध्यास से ही बना हुआ है कारण क्या है व्यवहारत्व ये व्यवहार में क्या है व्यवहार व्यवहार में व्यवहार जाति है तो व्यवहार जाति समान है वहां जैसे सम्मतव सम्मत व्यवहार है जिसमें विवाद नहीं है जैसा पशु आदि का व्यवहार संदे पशु आदि का व्यवहार अध्यास है ये सम्मध है विवेक से ही पशुआदि का व्यवहार है क्योंकि पशु आदि में कोई विवेक नहीं मानता है इसीलिए सम्मध व्यवहार हो गया पशुआदि का व्यवहार दृष्टांत स्थान में उसके जैसे ये भी है अब पशु आदि का व्यवहार में भी व्यवहार तो जाति है और इस व्यवहार में भी व्यवहार तो जाति है तो वो व्यवहारत्व तो जाति को लेके वो व्याप्ति बन जाएगी यहा व्यवहार तथा तत्र अभ्यास अट्रदत्तम यह व्याप्ति बन जाएगी तो यथा पशु आदि व्यवहार हा ऐसे व्यवहार में जैसा है और वो इसलिए यहां का व्यवहार भी हो जाएगा बच्चे का व्यवहार भी ले सकते हैं, जैसे पशु आदि का व्यवहार लेते इसी प्रकार छोटे बच्चे का भी व्यवहार जैसे अनभित बालक right. है तो अनभित बालक आदि का भी व्यवहार इसी प्रकार होता है तो उसमें भी अध्यात्म तत्व अविवेक है उसमें माना जाता है सभी लोग स्वीकार करते है कि छोटा बालक अभिवेक ही है जानता नहीं है तो उसका भी व्यवहार ऐसा होता है इसी प्रकार यहां भी देखा जा दे गया इसलिए समान है मालूम करना चाहिएगा दूसरा अनुमान देते हैं अन्यथा वास है और भी अनुमान हो सकता है विमता व्यासवंत व्यवहारवत्वा पश्वादिवि प्रयोग दूसरा है विमता बहुवजन से लिया पहले जो प्रमाण प्रमेय आदि जो व्यवहार कहा है ना प्रमाण प्रमाण प्रमे आदि को सहारा लेकर के विमदा बहुवजन में दिया <ख़ीख> तो प्रमाण प्रमेय आदि जो व्यवहार है अध्यासवंत अध्यास से युक्त है अध्यासवंत अध्यासवान है अध्यास नहीं अध्यास से युक्त है वो जैसे अध्यासवान अभ्यासवंतो अध्यासवंत अध्यासवान अध्यासवत अधवत कौन होगा अध्यास से भिन्न हो कोई होगा अध्यास का जो आधार है वो अध्यासवान होता है और अध्यास स्वयं उसमें रहे तो अध्यास यहां है ऐसा तो अध्यास वाला जैसा धन वाला जैसा अध्यास वाला कौन है या प्रमाण आदि अध्यास वाला है क्यों व्यवहार वत् ये भी व्यवहार से युक्त तो होते हैं व्यवहार वत्व उसमें रहेगा व्यवहारत्व तो नहीं है यहाँ व्यवहार व्यवहार से युक्त होने की स्थिति उसके भी रहता है प्रमाण प्रमेय आदि में भी व्यवहार वत्व रहता है व्यवहार काल में उपयोग होता है इसलिए प्रमाण प्रमेय आदि में व्यवहार वत्व व्यवहार वत्व जहाँ रहता है वहाँ अध्यास वत्व रहता। जैसे पशु आदि प्रयोग पशु में जैसा होता है इसीलिए अध्यास व्यवहार को देकर के अध्यास को आप निश्चय कर सकते हैं ये करना चाहते हैं तो सारे व्यवहार में ये व्याप्ति हो जाएगी इसीलिए भाष्यकार वैदिक लौकिक शास्त्रीय सारे व्यवहार को एक साथ मिला दिया सब में व्यवहार वत्व ज्यादी है और इसलिए अध्यास वत्व भी उसमें साध्य रहेगा दोनों रहे पश्चिम आदि में ये देखा गया है ये प्रयोग प्रयोग अनुमान है मान युक्तिव्याम विवेके अध्यास विरोधी प्रमित्य प्रमित अभा अभ्यासत्व अविरुद्धमि मुत्पत्ति मददापी यहां व्युत्पत्तिमदापी ये कहेगा क्या तात्पर्य ये पंडितों को क्यों निशाना बनाए इसके लिए बता रहे हैं कि मान युक्तिभ्या विवेके अभी आपके पास कुछ प्रमाण है आप कुछ जानता है पढ़ा लिखा है जानता है मान है प्रमाण है कुछ युक्तियां भी आपके पास है तो मान और युक्ति दोनों होने पर भी मान युक्ति भ्याम विवेके भी इतने मात्र में विवेक रहने पर भी परोक्ष रूप से विवेक रहने पर भी अध्यास अविरोधी प्रमिति अभाव है नध्यास विरोधी प्रमिति अभाव अध्यास का जो विरोधी ज्ञान है जो ब्रह्मात्म ज्ञान या स्वरूप ज्ञान वो नहीं है आपके पास ज्ञान है आप अपने को जानकार मानते हैं प्रमाण भी आपके पास है युक्ति भी है सब कुछ है जैसे नास्तिक लोग अपने प्रास, प्रमाण युक्ति सब है, इसी प्रकार आपके पास भी है होने पर भी ये तो एक प्रकार का विवेक है कहा जा सकता है ऐसा होने पर भी अध्यास का विरोधी ज्ञान आपके पास नहीं है अध्यास का विरोधी ज्ञान स्वरूप ज्ञान है स्वरूप ज्ञान आपके पास नहीं होने से वहा जो है काम करता हुआ भी जानता हुआ भी नहीं जानता हुआ जैसा ही पश्चिम नपि, पश्च्य वो देखता हुआ भी नहीं देखता है जानता हुआ भी नहीं जानता है मतलब एक तरफ वो सोचता है कि मैं बड़ा जानकार हूँ फिर जब करने जा, जाता है, वो पता है तो पता चलता है कि जानकार नहीं शरीर आत्मा नहीं है हम बहुत कुछ करते हैं किन्तु जब शरीर में कुछ हो जाता है तो पता चलता है ये अध्यास वहां ऐसे बैठा हुआ है उसमें कुछ फरक नहीं हुआ तो इसीलिए ये विवेक तो काम का नहीं है यहां वो विवेक और कोई काम का आ जाएगा लेकिन इस विषय में काम का नहीं रहा इसलिए बोल रहे मान युक्ति प्य विवेके भी अध्यास विरोधी प्रविधि अभाव अध्यासवत्व अविरुद्ध विधिवत्वा अध्यासमत्व होने में कोई विरोध नहीं है ऐसा मानकर वित्पत्ति मदाम कहा क्योंकि पंडितों को लेकर जब बात करते हैं तो पंडित नाराज हो जाएंगे वो छोड़ेंगे नहीं अब आया जी ने सीधा कह दिया विदा पशु आदि व्यवहार ऐसा कह दिया तो सुन के बैठा हुआ अपने पंडिताभिमानी छोड़ेंगे तो वो बोलेगा मैं बड़ा पंडित हूँ हमको पशु के समान व्यवहार कैसे बता रहे आपने तो इसीलिए बोल रहा है वो तो बात ठीक है आपकी पंडिता जो है यहाँ काम नहीं आती है यहाँ खाली जो आप विवेक हो गया पढ़ लिख करके आ गया ऐसे में काम नहीं चलेगा आपको अध्यात्व विरोधी जान चाहिए अध्यात्म विरोधी ज्ञान आपने सीखा नहीं है इसलिए नहीं होगा न जब व्यवहार अप्रयोजकम अब यह व्यवहार तत्वादि में प्रयोजकत्व तो नहीं है ये भी नहीं कर सकते व्यवहारवत्व होने से ही वो प्रयोजक होता है हेदु बनता है ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि आत्मनो मातृत्वादि शक्तिमत्व शक्ते सनिमित्व शक्ति अधीनतया क्ता अपि सनिमित्त शक्ति आपाद ग ये स्वीकार करना पड़ेगा जैसे व्यवहार आदि अप्रयोजक है ये जो ज्ञान आप बात कर रहे हैं अध्यात्म विरोधी प्रविधि ज्ञान ये व्यवहार में नहीं आता व्यवहार मत्व से इसका कोई संबंध नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि आत्मन प्रमादत्वादि शक्तिमत्व आत्मा में प्रमादा बनने की शक्ति है आत्मना आत्मा का प्रमादृत्व आदि शक्ति महत्व प्रमादृत्व यानी प्रमादा ज्यादा करता इत्यादि आत्मा बन सकता है उसकी शक्ति उसके पास है उसके बनने की योग्यता योग्यता रहने पर कभी भी बनता है जैसे जंगल की लकड़ी है उसमें भी जलाने की योग्यता होती है किंतु इस समय तो जंगल में है वो नहीं जल रहा जब जलाने के समय आएगा वो सूख जाएगा वो भी जल सकती है और उस लकड़ी से भी आप मूर्ति आदि बना सकते हैं वो तो मूर्ति बनने की योग्यता उसमें है वैसे तो पत्थर में मूर्ति बनने की योग्यता है तो मूर्ति बन जाता है अभी नहीं बना इससे वो नहीं बनता है कि नहीं है योग्यता ऐसे सूक्ष्म चीज होती है वो कभी भी कार्य को प्रकट कर सकता है तो इसलिए आत्मा में प्रमादत्व आदि शक्ति मतव तो है और शक्ति संत शक्ति अधीनता ये शक्ति क्या चीज होती है शक्ति निमित्त के अपेक्षा रखती है सनिमित्त शक्ति शक्ति अधीनता उसके लिए निमित्त होना चाहिए ऐसे शक्ति का विषय जब बनेगा तब वो शक्ति प्रगट होती अब अग्नि में जलाने की शक्ति है किंतु सामान्य में व्याप्त अग्नि में जलाने की शक्ति नहीं है जब ईंधन से संयुक्त तो हो जाएगी तब उसमें जलाने की शक्ति प्रगढ़ होती है, है सनिमित्त शक्यता होनी चाहिए उसको प्रगट होने के लिए कोई आधार मिलना चाहिए उसके अधीन होकर के वो प्रगट हो जाती है ऐसा में सामान्य रूप से प्रगट नहीं होता वो सर्वत्र व्यापक अग्नि है उसको आप लकड़ी आदि के द्वारा ही प्रगट कर सकते इसलिए शक्ति है सनिमित्त शक्ति अधीनता निमित्त प्रगढ़ हो तब प्रगट होता हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्ति है लेकिन निमित्त प्रगढ़ होने पर हो जाता है ऐसे क्रोध करने की शक्ति है बहुत शक्ति होती है क्रोध करने की किंतु तो क्रोध का विषय आ जाएगा तो तब होता है वो कमजोर व्यक्ति भी बहुत ताकतवर हो जाता है कहते नहीं कि पिटाई करते दौड़ते भागते सब कुछ करता है शक्ति कहा से प्रगट होती है तो क्रोध आने से ही प्रगट होगा कोई ऐसा उदास बैठा होगा ना उसको थोड़ा क्रोध बना दो तो पता चलेगा वो कितनी शक्ति उसके पास तुरंत पिटाई करने शुरू करता है ऐसा करते उसका मतलब शक्ति प्रकट हो जाती है वो निमित्त पा करके निमित्त नहीं है तो ऐसा पता चलता है बड़ा चांद है नहीं होता है इसलिए निमित्त उसको अधीन करता है मतलब दोनों का संबंध है इसीलिए मुक्ता नाम सनिमित्त शक्ति शक्ति आपादक मुक्तों को भी जो मुक्त हो गया है इस प्रकार से जानता है उसमें भी सनिमित्त शक्य आपादकत्व तो हो जाएगा क्योंकि आत्मा में प्रमादित होने की शक्ति है अब ज्ञान होने पर भी वो प्रमादृत्व होने, होने की शक्ति रहने के कारण वो जब निमित्त बन जाएगा वो निमित्त के अनुकूल वो प्रमादृत्व काम हो जाएगा मुक्त होने पर वो प्रमादा बनेगा नहीं काम नहीं करेगा व्यवहार उसका बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा नहीं है वो निमित्त पाकर के व्यवहार कर लेगा तत्रि प्रमादृत्व प्रसक्तिया मुक्ति अभाव आपात विपक्षे बाधकत्व और वो मुक्तों में भी प्रमादृत्वादी की प्रसक्ति होने से मुक्ति अभाव आपाद हो जाएगा ये विपक्ष में बाधक है कि यदि वो प्रमादृत्वादी प्रसक्ति होने से मुक्ति अभाव आ जाएगा मुक्ति नहीं हो पाएगी प्रमादृत्व रहेगी मुक्ति नहीं हो पाएगी ये भी नहीं होता है ये आपा, ये आपत्ति पे आप नहीं दे सकते क्योंकि विपक्ष में बाधक बैठा हुआ है क्योंकि इसके विरुद्ध में दिखाई पड़ता है ऐसी शक्ति रहने पर संमित होकर वो कार्य भी कर सकता है प्रमादृत्व आदि लक्षण शक्ति अभावे ग्राहक मान अभावे न शक्तिमत्व से दुर्भदत्व अब जब प्रमादत्वादि लक्षण जो शक्य है उसके अभाव रहने पर यानी प्रमादृत्व प्रकट होने के लिए कोई विषय सामने नहीं आया मुक्त पुरुष है उसको देखने सुनने के लिए कोई विषय नहीं आया कोई विषय नहीं आया तो उसमें देखने सुनने जानने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है नहीं हो रही है तो आप नहीं अनुमान कर सकते कि वहां है कि नहीं है पता नहीं चलता लेकिन जब विषय आ जाता है वो शक्य उसमें हो जाता है तो शक्ति प्रकट हो जाती है इसलिए प्रमादत्वादी लक्षण शक्य अभाव है प्रमादत्वादी लक्षण है जिस शक्य का उस शक्य के अभाव में ग्राहक का मान अभाव है ना उसमें कोई लक्षण नहीं मिलता है उसको जानने के लिए कोई ग्राहक नहीं मिलता प्रमादत्व तो नहीं हो रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आत्मा में प्रमादत्व तो शक्ति है कह सकते जैसे अग्नि नहीं जला रही है तो नहीं कर सकते उसमें अग्नि है अभी जैसा इस इधर इधर हाथ रखेंगे तो आपको जलता नहीं तो आप कैसे कहेंगे यहां अग्नि है नहीं है कैसे कहेंगे तो वो नहीं कर सकता है लेकिन जब आपने इसमें ईंधन के रूप दे दिया इसको तब वो जलती है। अब उससे अंदर आग नहीं है तो काम जल रहा है इसीलिए वो प्रमादत्व आदि लक्षण को लेकर के आत्मा में उसके शक्ति का आरोप करके वो मुक्त पुरुषों में भी वो किया जा सकता है इसीलिए उसका व्यवहार लोग नहीं होगा ये कर्मचार उसमें भी व्यवहार रहेगा उस तरह का व्यवहार तो आदि लक्षण शक्ति अभावे च्राहक मान अभावेगा ग्राहक ग्राह के लिए कोई प्रमाण नहीं है उसको जानने के लिए प्रमाण है निमित्त और प्रमादत्व निमित्त नहीं है तब शक्ति मत्व आदि दुर्भजत्व वो शक्ति वाला है ऐसा कैसा कह सकता है कोई बोलता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं अब एक किताब हाथ में दिया थोड़ा तो पढ़ के सुना भाई और नहीं पढ़ पाया अब कार्य नहीं दिखा सकता है तो वो पढ़ा लिखा कैसे मानेंगे आ, ऐसा तो नहीं होता है ना कई लोग ऐसे बोलते हैं मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा सब बोलते हैं तो आजकल भी कुछ पढ़ाई ऐसी होती है घर में बैठे बैठे उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है फिर क्या क्या बन जाता है मैं भी ये आचार्य शास्त्री सब बन जाता है बनने के बाद में किताब लेकर के पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए बोलो कुछ नहीं आता तो उसको फिर लघु से शुरू करना पड़ता ऐसी स्थिति होती है इसका मतलब वो कोई काम का है ऐसा नहीं है तो शक्ति मत तो है करके कार्य से पता चलेगा अब कार्य दिखाई नहीं पड़ रहा है तो तब तो बोल सकते है, नहीं है अब यहाँ कार्य दिखाई पड़ रहा है दिखाई पड़ने पर उसमें वो शक्ति की कल्पना हो जाएगी और वो आत्मा में रह करके व्यवहार कर लेगा किंतु वो कोई बाधक नहीं होता पहले कहा है ना विपक्ष बाधक वो बाधक नहीं है वो कार्य कर रहा है इससे आपको स्वीकार करना पड़ेगा इसीलिए शक्ति की कल्पना अनुमान से होती है कार्यान्मेय शक्ति होती है नया आए शक्ति को कार्यान्मेय मानते हैं कार्य के द्वारा ही शक्ति का अनुमान होता है इसमें ये शक्ति है कार्य के द्वारा होता है शक्ति को प्रगट करने के लिए निमित्त देना पड़ेगा निमित्त देने पर प्रग हो जाता है कई लोगों के पास कई लोग व्यक्तियों में अच्छे अच्छे गुण रहते हैं उनके पास कलाकारी भी होती है बहुत कुछ होता है किंतु मौका नहीं मिलने पर वो प्रकट नहीं हो पाता वो ऐसे वैसे रह के नष्ट होता प्रतिभाशाली होते हैं प्रतिभा को प्रकट करने का अवसर नहीं मिला तो कैसे प्रकट करेगी जैसा कोई संगीत की प्रतिभा किसी को होती है अब संगीत सीखने को अभ्यास करने का अवसर ही नहीं मिला कोई गाने का अवसर नहीं मिला तो वो पता ही नहीं चलता है कि वो संगीत कर सकता है कि नहीं कर सकता और जिंदगी ऐसी चले जाती है हाँ। तो उसी से पता चलेगा कि जब आप अवसर देंगे कि जिसको जैसा अवसर देना है वो तो देख के समझ करके देना है कई चीज देखने पर एक में उसका वो दिखाई पड़ता है प्रतिभा दिखाई पड़ती है तो प्रतिभा के अनुकूल आप उसको प्रकट करेंगे तो उसकी शक्ति प्रगट हो जाएगी ऐसा फिर वो बहुत बड़े बड़े करते। देखने में ऐसा है आ, जैसा हमारे बहुत बड़े एक वैज्ञानिक हुए उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन करके बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हाँ। जो लोग विज्ञान आपको जानता होगा हाँ बड़ा वैज्ञानिक था अब वो क्या था बचपन में बंद उदी जैसा था उसको स्कूल में भर्ती कराया कुछ दिन वहां गए तो स्कूल वालों ने बोला हम ये बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारा स्कूल का बदनाम हो जाएगा ये कुछ नहीं पढ़ता है बंद है वो बोलना भी आता नहीं था वो ढंग से बोलता नहीं था वो कोई वाक्य पूरा नहीं बोलता था एक एक शब्द दो दो बार तीन तीन बार बोलने का ये जैसा होता है ना आ, वो क्या कोई बीमारी है उसका नाम ऐसा था वो बोलते हुए शब्द को दोबारा बोलता रहता था अब वो देखा कि ये तो दूसरे बच्चों को भी बिगाड़ेंगे स्कूल से उसको बाहर कर दिया बाद में माता पिता जी दूसरे स्कूल में ले गया और वहां भी ऐसे ही हुआ फिर उन्होंने सोचा इसको ऐसे स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकते अब अपने बच्चा है तो उन्होंने अपने घर में स्वयं भी पढ़ाया टीचर को बुला करके स्वयं घर में बिठा करके पढ़ाया अब वो पढ़ते रहे बाद में जैसा भी परीक्षा लेकर जैसा हो गया तो बाद में वो कॉलेज में भर्ती कराया कॉलेज में भर्ती कराया तो भी स्थिति ऐसी है, है, वो दूसरे जैसा नहीं है और दूसरे के साथ मिलता जुलता नहीं वो उनका जो है पूरा व्यवहार अलग है तो ऐसा हो गया तो फिर वहां भी जमा नहीं जैसा तैसा उन्होंने पढ़ाई किया लेकिन बाद में इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया क्योंकि उनकी बुद्धि कुछ अलग है अब वो उसके लिए अवसर मिल गया तो वो प्रतिभाशाली बन गया अभी उनके बराबर जो है आइसक न्यूटन इत्यादि के बाद उनके बराबर अभी ये सेंचुरी में कोई वैज्ञानिक हुआ इतने बड़े लोग अब देखने में तो था अब ऐसे होता है क्योंकि उसके लिए अवसर मिलेगा तभी होता है उनकी बुद्धि को उनके प्रतिभा को समझने वाले सुनने वाले चाहिए वो किसी ने देखा कोई कॉलेज में प्रोफेसर किसी ने देखा होगा कि ये ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं है यद्यपि बोलता ठीक नहीं है लिखता ठीक नहीं है सब कुछ है लेकिन ये बड़ा बुद्धिमान है मैंने पता लगाया फिर उसको रिसर्च में लगाया तो फिर उनका पूरा खुल गया क्योंकि उसके लिए जन्मा हुआ व्यक्ति था अब अब दूसरे में लगाएंगे तो कल क्या होगा होता है इसीलिए जिसका जिसका जो होता है उसका अवसर आ जाता है कभी कभी भगवान कृपा से हो जाता है कभी कभी अवसर आता ही नहीं है वो होता नहीं है तब तो फिर ऐसे ही चला जाएगा तो कहने का तात्पर्य कि शक्ति का अनुमान क्रिया से होती है, है कि नहीं है तो करके देखना पड़ेगा ट्रय करके देखना पड़ेगा कभी होता है कभी नहीं होता इसीलिए शक्ति मत तो है करके कहने के लिए महा ग्राहक के अनुमान होता है ग्राहक अनुमान नहीं है तो शक्ति भी नहीं कर सकता सर्वो व्यवहारत्वा इति बाधा देवतस्य नव व्यवहार रजताध्याल्यता दें अथान मनुष्योहि अभ्यासुभव सिद्धतया भाव। इसका क्या तात्पर्य है कि सर्व व्यवहार रजताभ्यासकृत सारे व्यवहार रजदा अध्यास से बना हुआ है ऐसा अच्छा कह सकते क्या नहीं कर सकता है सर्व व्यवहार संपूर्ण व्यवहार रजदा रजत अध्यास रजत संपूर्ण व्यवहार को ले रहा है साथ में रजत अध्यासाध्य तो व्यवहारत्व तो आ... क्योंकि उसमें भी व्यवहारत्व तो है हाँ। इसी आभास तुल्यता सभी व्यवहार को आभास तुल्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो वो व्यवहार होने पर भी रजताध्यास का व्यवहार रजत संबंधी रहता है और दूसरा अध्यास दूसरा संबंधी रहता है सब एक जैसा नहीं है इसी आभा तुल्यता नहीं हो सकता क्योंकि बाधा देवा प्रत्यक्षादि व्यवहार के द्वारा बाद होता है तस्य अनुत्थान बाध होने के कारण इस प्रकार के अनुमान नहीं हो सकता कि सारे व्यवहार रजताध्याद है ऐसा आप अनुमान नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ भी व्यवहार तो रहेगा इतना इतना व्यवहार तो रजताध्यादत्व यदा सुक्ति रजत अनुमान नहीं कर सकता है क्योंकि प्रत्यक्षादि व्यवहार उसको बाद करता है जो रजद को देकर के रजत कह रहा वो रजताध्यास नहीं और सुक्ति को देकर के रजत कह रहा है तब तो रजताध्यास है है तो दोनों व्यवहार है किंतु दोनों में अंदर है एक प्रत्यक्ष के द्वारा बाधित हो रहा है दूसरा नहीं बाधित हो रहा है शुक्ति में रजताभ्यास रजद प्रत्यक्ष के द्वारा बाधित हो रहा है और रजद में रजतत्व तो प्रत्यक्ष के द्वारा बाधित नहीं है इसीलिए दोनों में अंदर है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा इस प्रकार से यहां भी हो जाएगा मनुष्योहम अध्यासुव सिद्धतया तदभा ये जो है ना इति ये जो अध्यास है मैं मनुष्य इस प्रकार का अध्यास है ये सर्वुभव सिद्धतया सबके अनुभव में ये सिद्ध ये है होने, सिद्ध होने से तद अभावा भावा तदभा रजताध्यास अभाव यहाँ रजताध्या साम आभास नहीं है कहा मनुष्योहम इसमें ये इनका अभिप्राय है कि ये दोनों में भेद करना पड़ेगा रजद में रजद का व्यवहार और अरजत में रजद का व्यवहार में अंदर है तो व्यवहार तो दोनों में रहने से दोनों एक समान हो जाएगा आभास व्यवहार हो जाएगा ऐसा तो मैं कर सकता है दोनों में अंदर है यहां मनुष्योहम ये जो व्यवहार है ये तो अध्यास्त है आप कह रहे हैं एक दृष्टि से किंतु व्यवहार दृष्टि से तो ये अध्यास नहीं है क्योंकि यह सौर्व अनुभव है कि मनुष्यो हम करके वास्तविक गुरु होता है ऐसा मानते हैं इसलिए मनुष्योह से ये मनुष्यो हम ये इत्य जो अध्यास है सर्व अनुभव सिद्ध होने से सबके अनुभव में सिद्ध है कि मनुष्योहम ऐसा व्यवहार हो रहा है ऐसे स्थिति में रजता अध्यास आभासभा इसमें रजता के समान आभास नहीं कर सकते क्योंकि आभास पहले से आ रहा है व्यवहार के कारण आभास होना चाहिए ऐसा आप नहीं कर सकते है ये व्यवहार भी होता है इसको आप जो कहते हैं उसके अनुसार क्रमागत्व आदि संबंध आत्मा में मान करके कहते हैं ये व्यवहारिक है ये व्यवहारिक अध्यास पहले अनेक अध्यास में एक अध्यास हम ये लिखे थे कौन सा व्यावहारिक अध्यास लिखे थे ये व्यवहारिक है किन्तु इसका मतलब ये पूरा वास्तविक वस्तु तत्व है ऐसा नहीं वस्तु दृष्टि से तो यह तो नहीं है किंतु व्यावहारिक अध्यास है रज्जू सर्प के समान या रजत आदि के समान ये नहीं है रजत आदि में तो व्यवहार से उसका बाद होता है प्रत्यक्ष से बात होता है यहां प्रत्यक्ष से बाध नहीं हो रहा है दूसरे प्रमाण से बाद हो रहा है किंतु प्रत्यक्ष से नहीं हो रहा है इसलिए इसको स्वीकार करना पड़ेगा ये इनका अभिप्राय है यहां तक जो विचार किया ना तत्सामान्य दर्शन वित्पत्ति पदा भी पुरुषाणाम प्रत्यक्षाद व्यवहार तत्काल समान निश्चीय थे ये जो कहा इसके ऊपर जो प्रश्न हो सकता है पूर्व के तरफ से उसको लेके ये विचार किया ठीक टीका ये जैसे ये टीका है ना ये टीका और भाव प्रकाश का, भाव प्रकाश का जो ऊपर वाली टीका है इस दोनों में समान है बहुत सारे पंक्ति समान है थोड़ा ही भेद है अब देखेंगे ये सारे पंक्ति वैसे ही वहाँ मिलेगी तो तत्वादी इत्यादि से लेके यहाँ तक कि वैसे ही रखा हाँ। तो ये पूर्वा प्रभाव दोनों का है दोनों में समानता मिलेगी यहाँ कुछ आपको शब्द नहीं लगेगा तो वहां देखने पर वो शब्द वहाँ मिल पाए इससे थोड़ा और सरल वहाँ कहीं दिखते है कभी कहीं ज्यादा विस्तार है उसमें उसको इन्होंने संक्षिप्त कर दिया और सभी शब्दों को लेके विचार नहीं किया वहाँ यहां उन्होंने सभी शब्द को लेकर विचार किया बाकी बहुत सारे भाग उधर से लिया हुआ चित्सुक आचार्य की व्याख्या है पहली वाले भाष्य भाव प्रकाश का और ये न्याय निर्णय आनंद गिरिजी का इस प्रकार दोनों में थोड़ा भेद दिखा करके प्रमादृत्व आदि व्यवहार का बाध नहीं होता है ये दिखाए यानी प्रमादृत्व आदि व्यवहार विरोधी हो जाएगा ऐसा नहीं होता है इतने दिखा करके वो पहले वाले विचार को छोड़ा अब जो है भाष्य को फिर लेना चाहते की नाम, की नाम विवेकिना चौकिक व्यवहार शास्त्रीय नागे बाधमाशंक्या अब ये जो पहले कहा विवेकिना यहां नाम भी जोड़ा क्योंकि आप पहले देखिये पहले वाले टिका में अविवेकिनाम भी है विवेकनाम अविवेकनाम दोनों लिखा है तो नाम अविवेकि लौकिक व्यवहार से आध्यात्व विवेकिका अविवेकिा दोनों का लौकिक व्यवहार आध्यात् है ये तो ठीक है लौकिक व्यवहार को अध्यात्म के कार्य के कारण मान सकते हैं किन्तु शास्त्रीय व्यवहार से विद्वत्त विषय तो किंतु शास्त्रीय व्यवहार जो विद्वान का विषय होता है विद्वाने ऐसे वाक्य आता है जानता हुआ जानने के बाद करें ये शास्त्रीय व्यवहार होता है श्रद्धया उपनिषदा तदेवीवत्तरम भवती आ, जो विद्या थे, थे, से श्रद्धा से रहस्य से जान करके करता है वही वीरबंध होता है तो कर्मों में उपासना में प्रकार का सब जान सबता आया, जान होना चाहिए जान के बिना नहीं होता है ऐसा तो है ही क्योंकि वेद पढ़े बिना कर्मकांड कैसे करेंगे इसलिए वैदिक व्यवहार शास्त्रीय व्यवहार में विद्वत विषय होने से विवेकी का विषय है ये इसीलिए न तत्पूर्वकता अध्यात्पूर्वकता नहीं है अध्यात्त पूर्वक होता है ऐसी बात नहीं कारण क्या है उसमें भागे बाधा महासंख्या एक भाग में बाद है पहले क्या है सारा लिया था ना वहां लौकिक व्यवहार वैदिक का व्यवहार दोनों दो को मिला के लिया था तो दो भाग था वहां उसमें एक भाग में आपकी कहना ठीक है भाग में ठीक है कौन सा भाग में लौकिक के विषय में लौकिक में जो विद्वान है अविद्वान है दोनों का व्यवहार आध्यात् है यह ठीक है किंतु वैदिक में ठीक नहीं है वैदिक में जो विद्वान का व्यवहार है वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता इसलिए भाग एक है भाग वहां से है भाग सिद्धि जैसा है भाग में असिद्ध है आपके जो तर्क है एक भाग में सिद्ध है एक भाग में नहीं सिद्ध है दोनों दो को मिला के आप नहीं ले सकता है आप लौकिक व्यवहार को अलग कर दीजिए वैदिक व्यवहार को अलग कर दीजिए लौकिक व्यवहार आध्यात् है आविध्यक है किंतु वैदिक व्यवहार आध्यात् आविध्यक नहीं है क्यों विद्युत विषय विद्वान को विषय बना के वो कहा गया है इसीलिए अब विद्वान का मतलब क्या हुआ फिर यदि आप कहेंगे कि विद्वान भी आविध्य हो जाएगा विद्वान का व्यवहार भी आविध्य हो जाएगा कहेंगे तो विद्वत्ता का मतलब हुआ क्या है विद्वत्ता का कोई मतलब नहीं हुआ विद्वान भी है और फिर अविद्यावान भी है ऐसा तो विरुद्ध हो जाएगा इसलिए विध्वस्ता बनाए रखने के लिए आपको आविध्य के व्यवहार को छोड़ना होगा। इसलिए वैदिक कर्म में आविध्य का व्यवहार करना बनता नहीं ऐसे पूर्व के की आशंका इसलिए बाधा आशंका प्रमाणांतरण बाधा आशंका करते हैं अन्य प्रमाण से इसकी बाधा आशंका कर रहे यहां शास्त्रीय व्यवहार को लिया है अब ये आप यहाँ अर्थावति ले लीजिए अन्य प्रमाण को तो यहाँ श्रुदा हो जाएगी श्रुदा क्या है कि विद्वान यजेद इत्यादि शब्द सुना गया है तो उसमें विद्वत शब्द आया उसको बनाए रखने के लिए वहां ज्ञान को आरोपित करना पड़ेगा कि विद्वान मूर्ख होता है ऐसा तो नहीं कर सकते इसलिए श्रोधा अस्थापत्ति आ जाएगी श्रोधा अस्थापत्ति प्रमाण से आपके जो पूर्व कथन में बाधा सिद्ध है नहीं भागा सिद्ध है एक भाग में आपके तर्क नहीं बैठता है हेतु नहीं है ऐसा आपको बोलना पड़ेगा ये सबको व्यवहारिक तो लेकर के आध्यात्व तो सिद्ध किया ये नहीं हो सकता है शादी सिद्ध का सिद्धि है ऐसा हो जाएगा तस्वीर तत्पूर्वकर्थम देहा इतर आत्मधि पूर्वक अंगीकर हिन्दु उस वैदिक व्यवहार को भी आध्यात्मिक पूर्वकत्व सिद्ध करने के लिए ऐसे आशंका होने पर भाष्यकार नहीं छोड़ना चाहता उसको भी समझाना चाहता है इसीलिए वो वैदिक व्यवहार भी आविध्यक है इसको सिद्ध करने के लिए देह इतर आत्मधिपूर्वक अंगी करो पहले एक अंश अंगीकार करता है कि देह से भिन्न आत्मा को स्वीकार करके ही वैदिक व्यवहार होता है यह स्वीकार करता है ये तो है ही क्योंकि आत्मा को देह मान करके वैदिक क्रियाएं नहीं होती है आत्मा को देह से अलग मान करके ही होता है क्यों वैधिक कर्म करने के बाद में वो स्वर्ग आदि जाता है ऐसा मालूम पड़ता है अब स्वर्ग आदि तो ये जो व्यक्ति यजमान किया वो तो जाएगा नहीं उससे अतिरिक्त आत्मा जाएगी इसका मतलब वो तो आप ही जानता है कि नरक में जाने वाला भी है प्रतिषिद्ध कर्म करेंगे तो नरक में जाएगा और विधि विधेय कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएगा तो ये कौन जा रहा है शरीर तो नहीं जा रहा है तो शरीर से अलग आत्मा है वो ही जा रहा है करके इतना तो वो स्वीकार कर रहे हैं कौन वैदिक पंडित स्वीकार कर रहे हैं किन्तु उतने से काम नहीं चलता ये बोलना चाहते इसीलिए पहले उतना हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि देख है इस तरह आत्मधि पूर्वक देख से भिन्न आत्मा को स्वीकार करता है इतना होने से वो विद्वान बन गया ऐसा नहीं हो सकता तो उतना हमसे अंगीकार करेंगे और जहां अभ्यास रहेगा उसको भी बोलेंगे श्री शास्त्री एक व्यवहार में देखिए शास्त्रीय व्यवहारे यद्य बुद्धिपूर्वकारी नवि परलोक संबंधम अधिक्रियते। शास्त्रीय व्यवहार में तो परंतु तू बल परंतु शास्त्रीय व्यवहारे आप इस बात को मन में रख करके प्रश्न कर रहे कि शास्त्रीय व्यवहार में आध्यात्मिकता नहीं है कहनाचार्य यद्यपि वो ठीक है यद्य बुद्धिपूर्वकारी बुद्धिपूर्वकारी मैंने विवेक करके जान करके कार्य कार्यकर्ता बुद्धिपूर्वकारी बुद्धि पहले ज्ञान है ज्ञान सहित कार्य करता कार्यकर्ता बुद्धिपूर्व कार्य करो बुद्धिपूर्वकारी है बुद्धिपूर्वक ही कार्य करता है तब क्या है वो बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक क्या है न अदित् आत्मन परलोगबंधम अधिक्रिय आत्मा का परलोक संबंध को नहीं मानते हुए अधिकारी बनता है ये बात नहीं है आत्मा का परलोक संबंध मानता है परलोक संबंध मानने का मतलब शरीर से अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करता है तभी तो परलोक संबंध मानेगा इस लोक में यह शरीर है परलोक में पर शरीर है ऐसी स्थिति में परलोक संबंध स्वीकार करने के लिए आत्मा को शरीर से अतिरिक्त मानना पड़ेगा इतना हम स्वीकार कर रहे हैं इसलिए न अविदित्व आत्मन आत्मा का संबंध नहीं जानते हुए क्या संबंध है परलोक संबंध परलोक संबंध को अविदित्व न अधिक्रिय परलोक संबंध को नहीं जानते हुए कर्म करता है ये बात नहीं है परलोक संबंध को मान के कर्म करता है इतने अंश में बुद्धिपूर्वक आदि है इतने अंश में वो विद्वान है ठीक है तो ये के जाने है नहीं, नहीं वो तो वहां विद्वान का कर्म कांड के ज्यादा वेद के ज्यादा को विद्वान कह रहे उतना ही है वो तो विद्दान ना तथापि फिर भी इतना आत्मा के संबंध में जानता है कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा है इतना होने पर भी वेदांत वेद्यम अशनायाद अतीतम अपेद ब्रह्मशस्त्रादि भेदम असंसारी आत्मतत्व अधिकारे अपेक्षते ये तो वहां नहीं चलता विद्या का जो अधिकार है ज्ञान का, आत्मज्ञान का जो अधिकार है वो वहां नहीं है वहां काम नहीं करता वो तथा फिर भी, भी न वेदांत वेद्यम वेदांत के द्वारा वेद्य वेदांत के द्वारा ही जाना जाता है जो आत्मा उ उपनिषद पुरुषम पृछामी ये कहा उपनिषद के द्वारा ही जा, जाना जाता है ऐसे आत्मा को मैं पूछता हूँ ठीक है वेदांत के द्वारा ही उसको जाना जाता है अन्य कोई नहीं इसलिए वेदांत वेद्यम वेदांत वेद्य आत्मा को जानता है क्या नहीं जानता है विद्वान खाली इतने विद्वान है कि वो परलोक संबंध आत्मा को जानता है इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है इतना मानता है किंतु वो जाने वाला तो कर्ता भोक्ता ऐसा तो स्वीकार करता है मीमांसक बोलते हैं कि ये परलोक जाने वाले आत्मा यजमान कर्ता भोक्ता अनुभवी होता है तब जाकर के वो अलग से अलग शरीर लेके व्यवहार करता है ऐसा मानता है इसीलिए वो वेदांत वेद्य आत्मा को नहीं जानता हम तो यहां वेदांत वेद्य आत्मा की दृष्टि से सारे पर बोल रहे है, है ना परलोक भी नहीं इस लोग भी नहीं ऐसे तो बोल रहे और असनायाधि अधीतम और ये भी तो नहीं मानता है असनायादि मैंने खाता नहीं है पीता नहीं है असनायाधि असनाया असनाया मतलब क्या है हाँ ये बुभुक्षा है खाने की इच्छा भोक्तम इच्छा है खाने की इच्छा ये असनाया ये ऐसा ही इसका रूप होता है ये निपादन से होता है असनाया उदनिया धानाया बुभुक्षा विपा धर्मेठू ऐसे सूत्र है ये इसमें निपादन से असनम आत्मन इच्छति इस अर्थ में असनायती इससे असनाया बनता है इसलिए वो रूप ऐसा ही रहेगा उदन्य भी ऐसा बनेगा धनाया भी ऐसे बनता है आ, तो असनायाधि अधित असनायाधि से अधित इससे क्या अर्थ हुआ कि कर्ता भोक्ता वो नहीं है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो से अधित है असनाया करना मतलब भोक्ता बनना ये भी नहीं है वो और वो तो नहीं मानता है वो पंडित जी वो जो पूजा कर रहे हैं ना वो नहीं मानता है वो सोचता है कि मैं अच्छा कर्म करूंगा फिर अच्छा पुण्य हो जाएगा फिर मुझे अच्छा सुग भोगने को मिलेगा यही तो मानता है वो इस शरीर में नहीं दूसरा शरीर मिलेगा इतना मानता है और क्या चाहिए ब्राह्मण ब्रह्म आदि भेदम वो ब्राह्मण क्षत्रियदि को लेकर के ही व्यवहार करता है स्वयं को ब्राह्मण नहीं मानता है ब्राह्मणत्व तो अभिमान जिसका नहीं है वो ब्राह्मणोचित कर्म नहीं कर पाए और क्षत्रियव तो अभिमान जिसका नहीं है वो क्षत्रियोचित कर्म नहीं कर पाएगा जैसे ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चत्व कामो बृहस्पति स्तवे न जय दूधि ये बृहस्पति सव ये बृहस्पति सव जो है केवल ब्राह्मण के लिए है बृहस्पति सव वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता अब वो ब्राह्मणत्व तो अभिमान नहीं है अपने को ब्राह्मण नहीं जानता अपने को ब्रह्म जानता है वो बृहस्पति शब करने जाएगा नहीं जाएगा तो इसीलिए ब्राह्मणत्व अभिमान पहले चाहिए करता बनने के लिए उसके बाद में कर्म करेगा बहुत सारे वैदिक कर्म ऐसा है अब दूसरा जो है राजा राजसूए न राजसूय यत्न करना है अश्वमेध में करना है तो राजा होना चाहिए क्षत्रिय होना चाहिए क्षत्रिय ही वो कर सकता है तो क्षत्रिय जाति के द्वारा विहित क्षत्रिय जाति के लिए विहित है वो कर्म उसको करने के लिए क्षत्रिय स्वाभिमान तो राजस्वाभिमान तो आदि चाहिए किंतु यहां आत्मा को जानने के लिए वो सब नहीं चाहिए बोला चाहता यदि ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान के लिए है यहां क्षत्रियव ब्राह्मणत्व आदि अभिमान लेके नहीं चलेगी इसको छोड़ने के बाद ब्रह्म होता है वो उसको पहले पहले वो रहता है उसको छोड़ के ब्रह्मज्ञान होता है इसीलिए अपेत अपेतमन अपगतः इन गधो धातु से निष्ठा करके इत बनाया उपसर्ग है अपेत अपेद मन निकल गया हो क्या ब्रह्म क्षत्राधि भेदम ब्रह्म क्षत्राधि भेद जिसके अंदर से निकल गया हो वो विद्या में अधिकारी होता है इसका मतलब इस विद्या के संबंध में वहां कोई वर्ण का संबंध नहीं होता वर्ण को त्याग करके होता है क्योंकि जिस आत्मा को जानने जा रहे हैं उसका साध्य वर्ण संबंधी नहीं है वर्णाश्रम आदि संबंधी नहीं है उससे परे है वो वर्णाश्रम तो बाकी कर्म के संबंध में है उससे परे जानने जा रहा है तो वर्ण आदि अभिमान लेकर के नहीं जा सकता है ये बोलता है अब जिसका ये वर्णाश्रम आदि अभिमान चला गया वो कर्म में अधिकारी बन सकता है नहीं बन सकता इसीलिए सन्यास ले, लेने के बाद में कर्म में अधिकार नहीं होता सन्यास लेके वो सब छोड़ दिया जाता है उसके बाद में वो कर्मकांड नहीं करता है आजकल कर बहुत लोग वो कर रहे हैं वो सोचता है संन्यास लेने के बाद में वो अच्छा कर्म कर सकता है ऐसा सोचता है और दूसरे ग्रस्त लोग भी वो भी मूर्ख है जानते नहीं है वो भी सोचता है साधु से कर्म करने से अच्छा होता है ऐसा सोचता है बहुत सारे लोग इधर से सब पकड़ के गाड़ी पकड़ के विदेश जाते हैं विदेश जाकर जा के वहां जाके कर्मकांड करते हैं हाँ। बहुत लोगों को हमने पता लगा है वो क्या करते पूछे? प्रवचन करने वाले बहुत कम निकलते हैं बाकी सब पूजा पाठ कर्मकांड सब विवाह आदि में ही जा करके सब कुछ करते पंडित जो करते वही करते हैं इसीलिए वो गेरु वस्त्र देकर के कई लोग वहां उसको पंडित ही बुलाते हैं पंडित जी आए यही बोलेंगे आप नीचे भी ऐसे ही दिखाई पड़ता उनको पंडित जी में सन्यासी में कोई अंदर मालूम नहीं है तो दोनों को बराबर समझता है यही करते हैं वहां हाँ। और क्या वहां तो आत्मजान के लिए पर करने पर नहीं होता वहां कोई पंडित मिलता नहीं अब वो यहां से गए हुए लोग हैं उनको एक कर्म सब करने का संस्कार बना हुआ है अब कोई मिलता नहीं तो पंडित जी को साधु जी को पकड़ करके करा देते अब ऐसा होता है अब शास्त्र कह रहा है वो जो भी करता है उसका कोई फल ही नहीं होता अब एक प्रेत पिछाज को पकड़ के आप कर्म कराए तो क्या फल होगा? कोई फल होता है नहीं होता है वो प्रेत है जो घुम रहे हैं ना बिल्कुल प्रेत तो वो सब छोड़ जाके के ऐसा होता है वो खाता है भिक्षा खाता है होता है वो काम करने के लिए उसको विद्य है वो भी भिक्षा लेकर के खाना चाहिए जितना खा के हजम कर सकता उतना ही खाना चाहिए ऐसा कहा करके जैसे जीवन चलाने के लिए कहा गया बाकी तो कोई कर्म में इसका अधिकार नहीं वो अशुद्ध होता है कर्मों के लिए क्योंकि उसके पास जनवी नहीं है और सिखा नहीं है कुछ नहीं ऐसे होता तो फिर आपको पूजा पाठ संध्या यहां गायत्री उच्चारण करने के लिए भी अधिकार नहीं होते शास्त्र दृष्टि से देखेंगे तो। वो उतना चाहिए तभी गायत्री को उच्चारण कर सकता है नहीं तो करो तो करो लेकिन फल नहीं होता शास्त्र के अनुसार जो फल होना है वो होगा नहीं अब दिखावे के लिए कर्मकांड कर सकता है किंतु फल नहीं प्राप्त हो अपने उपासना आदि के लिए करना अनुभव होता है अपने उपासना आदि के लिए अपने ज्ञान के लिए कर सकते वो भी अग्नि आदि जला करके हवन आदि नहीं होता बाकी जो अभी पूजा तपस्या आदि करते है वो अपने साधन के रूप में हो सकता है अब निष्काम भाव से वो मन की एकाग्रता करने के लिए वो ध्यान भजन के अंतर्गत अब उपासना कर सकते हैं ये तो उपासना तो ईद है किंतु इस प्रकार का नहीं हो सकता कारण क्या है देखिए इसको याद रखना है अभेद ब्रह्म क्षत्रादि भेद उसका ब्रह्म क्षत्रादि भेद चला गया अब वो कहां से होगा नहीं कर सकता और संसारी आत्मतत्व असंसारी आत्मतत्व ये संसार से संबंध नहीं रखने वाला आत्म तत्व है कूडस्थ नित्य आत्मतत्व है वो कूडस्थ नित्य आत्मतत्व का कोई काम नहीं है कर्मकांड में कूडस्थ आत्मा को जान कोई कर्मकांड कर सकता है नहीं कर सकता वो कर्मकांड करने के लिए पहले तो तीव्र संकल्प चाहिए कूडस्थ आत्मा में तो संकल्प नहीं हो सकता जो अपने को कूढ़स्थ आत्मा मानता है वो उसमें क्या संकल्प होगा नहीं हो सकता सर्वसंकल्प वर्जित है वो अब वो वहां मन ही नहीं चलता अब संकल्प नहीं होगा तो आगे कोई कर्म कर ही नहीं सकता इसीलिए वो जो जो साक्षी आत्मा है कूडस्थ आत्मा असंसारी तो आत्म अधिकारी तो अधिकारे अपेक्षित असंसारी आत्मा को जो जानते हुए वो कर्म में अधिकारी नहीं होता कर्म में अधिकारी तो उसका प्राप्त नहीं होता तो असंसारी आत्मा को जानना एक अलग है और संसारी आत्मा को जानना अलग है, है तो दोनों विद्वान है एक संसारी आत्मा को जानता है दूसरा असंसारी आत्मा को जानता है जानना तो समान है ना वो भी जानता है ये भी जानता है अब ये बता नहीं सकते कि ये इस प्रकार का अधिकार वहां नहीं कहा गया जैसे मीमां सूत्र में ष्ट अध्याय में अधिकार का विचार किया गया कौन कर्म में अधिकार है कब अधिकार है क्या अधिकार है इत्यादि तो उसमें इस प्रकार का कोई लक्षण नहीं आता है ब्रह्म छत्रादि को लेकर ही अधिकार सिद्ध हो सकता है इसीलिए उसका निराकरण कर दिया तो अनुपयोगात् अधिकार विरोधाच यह स्पष्ट कह दिया भाषिकार ने इसका कोई उपयोग नहीं है ये असंसारी आत्मा को वेदांत वेद्य को असनायादि अदीत आत्मा को, को लेके कोई उपयोग कर्मकांड में नहीं है और अधिकार विरोध आश्चर्य अधिकार के साथ इसका विरोध है इसलिए दोनों में हमेशा ये हो जाता है अब वेदांत को वेदांत संबंधी जो आत्मा को आप स्वीकार जब करते हैं उस समय बाह्य अधिकारित्व तो सिद्ध नहीं बाह्य में अपने अधिकारित्व तो सिद्ध नहीं करता बाह्य मतलब कर्मकांड आदि बाकी लोगों का व्यवहार तो अलग चीज है कर्मकांड में ये अधिकारी तो चाहिए असंसारी आत्मा को अभिमान वाला यदि कर्मकांड जाएगा तो वो झूठा हो जाता है वो क्योंकि वो तो धोखा दे रहा है पहले तो वो कुछ नहीं मानता है फिर कर्म कर रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता है ना क्योंकि कर्मों में अधिकारी को शुद्ध माना गया पवित्र माना गया है वहां आप दो तरफ ढके नहीं कर सकते इसीलिए ऐसे कर्मकांड में वो अधिकारी है ही नहीं तो फिर आप उस व्यक्ति को लेके कैसे कहोगे कि वो तो आध्यात्मिक नहीं है ऐसे तो कैसे कहोगे वो तो पूरा अध्यास उसका दिखता है कर्मकांड में जो आत्मा को जान रहा है उसमें आसनायादि तत्व तो नहीं है और आदि भेद स्वीकार करता है आदि भेद का अभाव नहीं है और संसारी आत्मा को मानता है संसार आत्मा को नहीं जानता है वो अब ऐसे में फिर अध्यास नहीं है तो फिर क्या है उसके पास अध्यास तो है क्योंकि आगे बचते हैं कि आगे बताएंगे ब्राह्मणो हाँ। ब्राह्मणोहम ब्राह्मणों हम अभिमान तो अध्यास के अंतर्गत है मनुष्यो अभिमान के बाद में ब्राह्मणोहम अभिमान आता है पुरुषो हम, हम इत्यादि अभिमान आता है तो फिर ये कैसे होगा इसीलिए उधर भी अध्यास जो का त्यो है ये कहा प्राच तथाभूत आत्मविज्ञान शास्त्रम शास्त्र अविद्याम नाधिवर्तते सब जगह नकार व्यति मुख से बोल रहे हैं ये भाष्यकार की बहुत ऐसी शैली है कि दो दो नकार लगा के बोलते हैं दो दो नकार लगाने पर आपके दिमाग थोड़ा घूमता है एकदम पकड़ में नहीं आता यद्यपि ये, ये भाषा बहुत सरल है अध्यात्षी किंतु उसका अर्थ इस प्रकार से जाता है दो दो करके बोल है प्राक तदाभूत आत्मविज्ञान जब इस प्रकार के आत्मा का ज्ञान नहीं होता है उसके पहले तक तदाभूत आत्मविज्ञान प्राक तदाभूत आत्म क्या वेदांत वेद्यम अचनायादम अपेद ब्रह्मषत्रादि वेदम असंसारी आत्मतत्व इस आत्मतत्व को जानने के पहले तक प्रवर्तमान शास्त्र प्रवर्तित होने वाला जो शास्त्र है वह हाँ अविद्यावत विषयत्व ना अधिवर्त अविद्यावत विषयत्व को अधिक्रमण नहीं करता इसका मतलब अविद्यावत विषयत्व में ही रहता अविद्या नहीं है तो ब्रह्मक्षत्रादिभेद को स्वीकार करेगा नहीं और रचना या अधिमत्तों को भी स्वीकार करेगा नहीं ये दोनों स्वीकार कर रहा है इसलिए वहा अविद्या है वो शास्त्र विद्या के अंतर्गत ही है इसलिए कर्म कांड और कर्माविबद्ध उपासनाएं जितने भी है वो सारे अविद्याव विषय ही होते हैं और अधिकारी निर्देश के अंतर्गत जितने उपासनाएं आए हैं वो भी वो अभिमान के साथ ही होता है इसीलिए ये तो उसके अंतर्गत ही आ गया तो आध्या, विषय ही हो गया विद्यावद विषयत्व तो नावर्त प्रा एक टिप्पणी है प्राक्तु भाष्य भाव प्रकाशिका प्रकाशिद पाठ यहाँ के जगह पे अन्य टीका में जो भाष्य भाव प्रकाशिका है उसमें ऐसा कहा गया इतना तो तथा ही जैसा कि आप देखिए ब्राह्मणोंजेत इदी शास्त्राणी आत्म वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेष अध्यात्म आश्रित्य प्रवर्तते ये ब्राह्मणोंजेद जो कहा ब्राह्मण हो तो यजन करें ऐसा जो कहा तो इत्यादि जो शास्त्र है ये आत्मा में वर्ण आश्रम वय अवस्था इसका सब आरोपित करता है पहले तो वर्ण का ज्ञान चाहिए वर्ण पहले निश्चय होना चाहिए दूसरा आश्रम आप कौन से आश्रम में है ये निश्चय होना चाहिए कौन से आश्रम में मतलब ब्रह्मचारी है गृहस्थ है कि वनप्रस्थ है कि कौन सा है ऐसा होना चाहिए और बीच वाला कोई आश्रम में नहीं रहना चाहिए बीच वाला आश्रम में चार में छोड़ के कोई बीच वाला रह करके कर्मकांड नहीं कर सकता अनाश्रमी नीन मेघम अविदिचहा ऐसा कहा मनुस्ती वो एक दिन भी अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जरूर चाहिए आश्रमाद आश्रम गच्छेगा ऐसा का अनाश्रम ही नहीं रहना चाहिए ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त तो हो गया पढ़ाई समाप्त तो हो गया तो तुरंत शादी कर लेनी चाहिए वहीं से ही खट आरोगण आदि होता है उसके बाद में विवाह के लिए तैयार कर देनी चाहिए तब जो है वो समावर्तन करके सब तैयार करेगा अब या तो वहां नहीं गया तो फिर सीधा संन्यास में चले जाना चाहिए ब्रह्मचार्य हो गया सीधा संन्यास जा सकता है किंतु तो बीच में नहीं रहना है ना घर का ना घाट का ऐसा नहीं रहना और ऐसे रहने वाले ही सारे गड़बड़ करते हैं, ना इधर का ना उधर का वो शादी नहीं करना चाहता है सन्यासी नहीं लेना चाहता है फिर स्वतंत्र घूमना चाहता है अपना कमाना खाना ये करना चाहता है लेकिन कर्मकांड के हिसाब से इनके लिए कोई कर्म है ही नहीं कोई विधान नहीं है तो यह पावी माना गया है क्योंकि वह गड़बड़ करेगा पाव करेगा मतलब तो नहीं करेगा अब वो कौन सा आश्रम के अनुसार आचरण करेगा आजरण तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना वो ये तो अभी ब्रह्मचर्य छोड़ दिया अब ब्रह्मचर्य के अनुसार तो आचरण करेगा नहीं वो कर, नहीं करना चाहता नहीं, तो छोड़ थो दिया वो अब उसके बाद गृहस्थ आश्रम में गया नहीं तो गृहस्थ आश्रम के अनुकूल कर्म भी नहीं करेगा संन्यास में भी गया नहीं संन्यास के अनुकूल कर्म भी नहीं करेगा फिर ऐसे बीच में इसलिए कई लोगों को ऐसा आदत होने से फिर वो गृहस्थाश्रम या सन्यास ब्रह्मचर्य लेने पर भी वो नहीं कर रहा आजकल ऐसा दिखाई पड़ रहे ना है तो लिया संन्यास जो भी लिया किंतु उसके अनुसार जीवन नहीं चला रहे क्योंकि वो पहले आदत हो गया वो करने का आदत उनको नहीं है ऐसा तो वो नष्ट होता है वो आश्रमा आश्रम ये कर्मकांड के लिए नियम है इसलिए वर्णा आश्रम की व्यवस्था पक्की होनी चाहिए उसमें वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए ये इस आश्रम में इस वर्ग में और अवस्था वाया उम्र का भी अनुमान होना चाहिए मुझे अभी इतने उम्र हुआ मुझे ये कार्य करना है होने का समय आ गया तो बानप्रस्थ में जाए ग्रस्थ होने का समय में आ गया तो ग्रहस्थ हो। होना चाहिए इस प्रकार से अवस्था का भी अवस्था और कौन सी अवस्था में है ये अवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए अवस्था मतलब वहां उम्र होने के बाद भी जैसे आप विवाह आदि करने के बाद पुत्र होना चाहिए पुत्र होने के बाद संपत्ति होना चाहिए मनुष्य वित्त मानुषवित्त देव वित्त इत्यादि से युक्त होना चाहिए इत्यादि सब अवस्थाएं भी होनी चाहिए आ, जाद पुत्र कृष्ण केशो अग्निनादीत ऐसा बोलता है ये अवस्था है कि जो अब जब पुत्र हो जाएगा वो तभी वो कर सकता है कृष्ण के केस भी काला रहना चाहिए तब अग्नि आधान करना चाहिए अग्नि आधान के लिए अवस्था विशेष बताया, इसका भी तो अभिमान होना चाहिए तो वर्ण आश्रम वाय अवस्था विशेषमत विशेष अध्यास ये सब धर्माध्यास है ये धर्माध्यास को मान करके ही आगे जाके प्रवृत्त होता है किसमें कर्म में प्रवृत्त होता है अब यहां वो कुछ भी नहीं चाहिए यहां विद्या में प्रवृत्त होने के लिए अभिमान हो तो विद्या में प्रवृत्त नहीं होगा आश्रमाभिमान होगा तो नहीं होगा वाय उम्र का अभिमान तो शरीर के साथ है इसमें विद्या नहीं आएगी और अवस्था का अभिमान भी आवश्यक नहीं है और वहां जो है ये भी कहा गया कि वो हमेशा आश्रमी ही होना चाहिए ये भी नहीं विद्या में में नहीं है विद्या में विद्या में आश्रमी हो ये जरूरी नहीं है क्योंकि वहां आपको ब्रह्मसूत्र में दिखाई पड़ेगा एक विधुरा अधिकरण है आगे आएगा विधुरा अधिकरण में ये चर्चा आती है कि विधुर विधुर होता है जिसकी पत्नी मर गई उसको विधुर कहते हैं और जिसके पति मर गया उसको विधवा कहते हैं अब जो है वो कौन सा आश्रम में है एक प्रश्न होता है दूसरा ये जैसे हमारे वाजक है अमृदारू उपनिषद में गार्जीवा दी आती है ये को कोई इनका कोई आश्रम नहीं दिखता और एक जो है राइट को है छात्र के ऊपर उपनिषद में हाँ संयुक्तवान राइट को है वो गाड़ी के नीचे रहने वाला जो राइट को है अब उनका भी कोई आश्रम का पक्का पता नहीं है कौन सा आश्रम में था वो अब ऐसे सीधी है तो फिर ये कुछ प्राप्त कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे क्या कर सके विद्या में इनका अधिकार है नहीं है ये विचार किया इनकी पत्नी नहीं है विधुर हो गया तो वो गृहस्थ आश्रम नहीं है ब्रह्मचर्या आश्रम में भी नहीं है वानप्रस्थ में गया नहीं बीच में है ना अभी तो उसको विद्या में अधिकार है कि नहीं है राय को आदि जैसे जो है विद्या में अधिकार है नहीं है बोला इनको विद्या में अधिकार है क्यों विद्या में तो इनके सबको देखने की जरूरत नहीं विद्या में केवल जिज्ञास होना चाहिए और विरक्त होना चाहिए और उस मोक्ष विद्या को जानने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए तब जाके विद्या में अधिकार होता है ऐसा वहां सिद्ध किया है इसीलिए उधर तो हो जाएगा किंतु ये लेके वहां नहीं चलता वो लेके यहाँ नहीं चलता सिर्फ अत्यंत भेद हो गया ना वर्णाश्रम आदि लेकर के विद्या में नहीं चल रहा है तो अभेद ब्रह्म क्षत्रादि भेद असंसारी आत्मदत्त बोल दिया फिर ये लेकर के वहां भी नहीं चलता। विद्या तो में वर्णाध्रमवादी नहीं चाहिए और कर्मकांड में वर्णाधनवादी व्यवस्था चाहिए तो ये दोनों में विरोध है इसीलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि वहां भी अध्यास है यह अध्यास के बिना इतना सारा विशेषण आत्मा में कैसे लगाएगा वो अपने वर्ण का अभिमान ये अवस्था का अभिमान कैसे लगाएगा वो शरीर आदि लेकर के अवस्था अवस्था किसकी होती है शरीर की होती है वर्ण किसका होता है शरीर का होता है आश्रम किसका होता है वो भी शरीर संबंधी है तो ऐसे में फिर ये शरीर अभिमान नहीं है तो फिर कैसे होगा इसलिए दोनों में विरोध है वहां भी अध्यास है ये सिर्फ करना चाहते हैं भाष्य ठीक है फिर देखिए मोर्णम गो पूर्व गोर्मने वशिष्य